पाठ नौ नो सत्य मनुष्यों की बुराइयों के कारण परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को बाढ़ से नाश कर दिया बाइबल आयत जो भी परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं मृत्यु उनका अंतिम स्थान है वजन संहिता नौ सत्रह परिचय लगभग उत्पत्ति से लेकर अब तक पन्द्रह सौ साल बीत गए और आदम और हवा के बाद जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई लोग बुराई करने लगे और वे उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार बिताने लगे और जब परमेश्वर ने उनके पापों को देखा तो उससे घृणा किया लेकिन वह उनसे प्रेम करता था और चाहता था कि वे पश्चाताप करें। किंतु वह उनके पापों को सहन नहीं कर सका उत्पत्ति छह पांच से सात और योवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है और योवा पृथ्वी व मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ तब योवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पश्चाता हूं परमेश्वर ने उनके पापों को देखा क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता और परमेश्वर ने निर्णय लिया की वह सारी पृथ्वी को बाढ़ ऐसी नाश कर देगा उत्पत्ति छह आठ से दस परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नू पर बनी रही नू की वंशावली यह है नू धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नु परमेश्वरी के साथ साल चलता रहा और नू से शेम और हाम और ये पैत नाम तीन पुत्र उत्पन्न हुए केवल नू ही सब लोगों से अलग था परमेश्वर ने नू को दो प्रकार की सजा से बचाया एक हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होना दूसरी बाढ़ से पाप सजा को लेकर आता है नू का जन्म पाप में हुआ और वह अनंत सजा के योग्य था नू अपने अच्छे जीवन के कारण पाप और अनंत की सजा से नहीं बचा किंतु परमेश्वर की दया के द्वारा क्योंकि नू ने परमेश्वर पर विश्वास किया इब्रानियों 11:7 सात विश्वास ही से नू ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है दया का अर्थ है कि कुछ ऐसा प्राप्त करना जिसके आप योग्य नहीं है परमेश्वर की दया के कारण केवल अनंत सजा ऐसी ही नहीं किन्तु धरती पर ऐसी नाश होने ऐसी भी बच गया जब लोग परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तब वह लोगों को बचाता है और उस सजा से जिसके वे योग्य थे उत्पत्ति छह तेरह से बाईस तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपदर्व से भर गई है इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा इसलिए तू गपोर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले उनमें कोठरिया बनाना और भीतरी बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना जहाज की लंबाई तीन सौ हाथ चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की हो जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना और सुन मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे परंतु तेरे संग में बाचा बांधता हूँ इसीलिए तू अपने पुत्रों स्त्री और बहुओं समेत जहाज में, में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक माता जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले और सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नू ने किया परमेश्वर ने नू को उसके निर्देश के अनुसार जहाज बनाने को कहा नू को परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से पहले उस पर विश्वास करना था कि परमेश्वर वास्तव में सारी पृथ्वी को बाढ़ से नाश करने जा रहा है जो भी परमेश्वर करने के लिए कहता है वो हमेशा करता है आदम और हवा शुरुआत से लेकर अभी तक पृथ्वी की सिंचाई कोरेसी होती थी नू को जहाज बनाने में 120 साल लगे और उसने लोगों को परमेश्वर के न्याय के बारे में चेतवनी दी पहला पत्र तीन जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नू के दिनों में धीरे धरकर ठहरा रहा और वह झाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए दूसरा पत्र दो पांच और प्रथम युग के संसार को भी नहीं छोड़ा न छोड़ा वर्ण भक्ति हीन संसार पर महाजल परले भेज धर्म के प्रचारक नू समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया उत्पत्ति सात एक से पांच और योवा ने नूह से कहा तू अपने घराने समेत जहाज में जा क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू साथ, साथ अर्थात नर और मादा लेना पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना अर्थात नर और मादा और आकाश के पक्षियों में से भी साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे क्योंकि अब सात दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर चालीस दिन और चालीस रात तक जल बरसाता रहूंगा जितनी वस्तु मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा युवा की आज्ञा के अनुसार नू ने किया परमेश्वर ने नू को जहाज में जाने के लिए कहा उत्पत्ति सात सोलह और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब युवा ने उसका द्वार बंद कर दिया परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद कर दिया जो लोग जहाज के अंदर थे वे बच गए किंतु जो बाहर थे वे नाश हो गए उत्पत्ति सात सत्रह से तेईस और पृथ्वी पर चालीस दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए जल तो पंद्रह हाथों पर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए क्या पक्षी क्या घरेलू पशु क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत ऐसी भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का स्वास्थ्य सब मर मिटे और क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या पाकास के पक्षी और जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए केवल नू और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बाढ़ आ सकती है जो भी जहाज के बाहर थे नाश हो गए जब परमेश्वर सजा देने का निर्णय लेता है तो कोई भी उसके क्रोध से बच नहीं सकता और आज भी जो कोई पश्चाताप नहीं करता उस पर परमेश्वर का न्याय ठहर चुका है उत्पत्ति आठ एक ऐसी तीन तेरह से उन्नीस और परमेश्वर ने नू की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सूदी ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पावन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुन्द्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वो भी थम गई और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया तब नू ने जांच की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के सताइसवें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गयी तब परमेश्वर ने नू ऐसी कहा तू अपने पुत्रों पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ क्या पक्षी क्या पशु क्या सब भांति के रेंगे वाले जंतु जो पृथ्वी पर रहते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है उन सब को अपने साथ निकाल ले आ की पृथ्वी पर उन सब से बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए तब नू और उसके पुत्र और पत्नी और बहुए निकल आए और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फेते हैं सो सब जाति जाति के जहाज में से निकल आए परमेश्वर नू और उसके परिवार को भूला नहीं उसने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसको और उसके परिवार को सुरक्षित रखा उत्पत्ति आठ तब नू ने योवा के लिए एक बैदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर बेदी पर होम बली चढ़ाया इस पर युवा ने सुखदाय सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा यद्य मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है तो भी जैसे मैंने सब जुवों को अब मारा है वैसे ही उनको फिर कभी न मारूंगा परमेश्वर ने नु के बलिदान को स्वीकार कर लिया हाबिल की तरह नू ने बलिदान के द्वारा परमेश्वर की स्तुति की जो परमेश्वर की रीति के अनुसार थी लहू बहाने के द्वारा नू नहीं बचा किंतु याद दिलाए कि पाप मृत्यु को लेकर आता है दस तीन से चार परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है क्योंकि अनु होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे उत्पत्ति नौ एक ऐसी सात फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलों फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा वे सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना और निश्चय में तुम्हारा लहू, अर्थात प्राण का पलटा लूंगा सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु ऐसी लूंगा जो कोई मनुष्य का लहू बहायेगा उसका लहु मनुष्य ही ऐसी बहाया जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है और तुम तो फूलों फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत ही बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ बाढ़ के बाद परमेश्वर ने नूह को इस प्रकार की आज्ञा दी वृद्धि करने और सारी पृथ्वी फैलने के लिए समस्त जंतुओं को मनुष्य के अधीन होने के लिए पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने की आज्ञा दी किन्तु लहू के साथ नहीं क्यूँ लहू में जीवन है उत्पत्ति 9, 8 से 15। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी बाचा बांधता हूँ और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संघ है क्या पक्षी क्या घरेलू पशु क्या पृथ्वी के सब बनेलु पशु पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले है सबके साथ भी मेरी यह बाचा बनती है जो मैं तुम्हारे साथ अपनी इस बातचा को पूरी करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रणय न होगा फिर परमेश्वर ने कहा जो बाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संघ हैं, उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका यह चिन्ह होगा की मैंने बादल में अपना धनुष्य रखा है वह मेरे और पृथ्वी के बीच में बाचा का चिन्ह होगा और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊ जब बादल में धनुष देख सकेगा जब मेरी जो बाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरदारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो परमेश्वर ने द्वारा पृथ्वी को बाढ़ से नाश नहीं करने की बाचा बांधी और इंद्र धनुष को उसका चिन्ह ठहराया व्याख्या यद्य हम अनंतता की सजा के योग्य थे परन्तु परमेश्वर ने उसे बचने का रास्ता प्रदान किया आज के पाठ में नू परमेश्वर के नियम के अनुसार चला उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका जीवन बच गया नू परमेश्वर की योजना के अनुसार चला इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाने का रास्ता तैयार किया परमेश्वर ने इंद्रधनुष को बाचा के रूप में ठहराया की वह दोबारा पृथ्वी को द्वार ऐसी नाश नहीं करेगा जब कभी हम इंद्र को देखे हम परमेश्वर की बादचा को याद कर सकते है इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे चे रुचि करती जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताए